सदउपयोग का मतलब है कि आप कोई अच्छी इ... जगह में बैठेंगे तो सदउपयोग है हाँ अच्छी जगह में बैठेंगे अच्छी जगह में सोचेंगे तो अच्छा करेंगे तो सदउपयोग है तो अच्छी जगह कौन सी है बताओ कौन सी अच्छी जगह है स्वर्ग अच्छी जगह है कि नरक अच्छी जगह है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 तो आप भी हृदय में रहो हृदय में कैसे रहें, सुख, दुख, लाभ, हानि के जो भी प्रसंग होते हैं घटनाएं है तो बाहर घटती है लेकिन अनुभव हृदय में होता है तो विशेष अनुभव की जगह है जैसे हमारा त्वचा तो सारे शरीर में है चमड़ा वहाँ मिठाई रखो तो मीठी नहीं लगेगी नमकीन रखो तो वहाँ नमकीन पन्ने का स्वाद नहीं आएगा हम जीभ भी चमड़ा है लेकिन जीवा पर रखो तो तुरंत पता चलेगा कि खारा है खटा है मीठा है तुरिया है कैसा है है तो सारे शरीर में ही हम ही हम हमारे ही है सारे शरीर में तो हमारा ही चमड़ा है हमारी चेतना है हम ही हम हैं इन शरीर के किसी भी अंगों पे आप मिठाई रखो हलवा रखो जिलेबी रखो शक्कर ही रख दो चाशनी लगा दो चलो तो पता नहीं चलेगा और जो होठों के करीब आई जीवा ने जरा सा टच कर दिया हाँ, कि गुड़ की चाशनी है कि खांड की है अथवा शहद है या दूसरी कोई शरबत की चासणनी है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 जैसे और का लड़का 25 भैंस चराना उसके लिए सुगम है लेकिन 25 आंकड़े लिखना उसके लिए कठिन हो रहा है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ आंकड़ा पड़ आज दस दस दस लिख दे बोले साहेब दस डूबा चार हो दस किलो दड़ू दड़ाया हो दस भैंसे चरा दू आपकी 25 भैंसे चरा दू मास्टर साहब लेकिन ये पच्चीस के आंख मुझसे मतलब बड़ा कठिन है बड़ा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 गहने रखो कोई इनकार नहीं हीरे मोती जड़ी फर्स्ट क्लास सुंदर आभूषण बनवाओ पहरो ठाट से मुझको मैं पहती माई हूँ लेकिन मावा हूँ कोई मना नहीं वेदांत की दृष्टि से लेकिन ये समझो कि आखिर कब तक तत किम लबाराज तम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 क्रेक है। तो हम छोटे होते हैं तो ये दुख और सुख की वृत्तियां हमारे मन की वृत्तियां जब हम बड़े होते हैं अन्न खाते हैं उसके तीन भाग होते हैं। भाग तो लेटरिन बाथरूम के द्वारा पसार हो जाता है मध्यम भाग से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 ये समझदारी की बात है क्या ये चतुराई है क्या जरा सा दुख आया घबरा गए जरा सा सुख आया उसके पीछे भागते फिरे उनको सबको आने दो पसार होने दो उनके साथ अपने को चिपकाओ मत हम लोग अपने को चिपका देते हैं, उसी अत्यंत सुलभ जो परमात्मा शांति है वो कठिन हो गई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 न इसको खूब सुलाओ न खूब जगाओ न इससे खूब बोलवाओ न खूब मनोराज करवाओ यह तंदुरस्त रहे मन प्रसन्न रहे और बुद्धि बुद्धि तुम्हारी अपने पर परमात्मा में जम जाए ये तो तुमने क्या आए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 उसी सत्ता से सबकी आंख देखती गाय की भैंस की मनुष्य की पशु पक्षी की जिस सत्ता से तुम्हारे आंख में चमक है उसी सत्ता से सूर्य में चमक है यहाँ जीरो का बल्ब है वहां अरबों का बल्ब है सत्ता वही की वही तो अनुभव करते ज्ञानवान मान के सूर्य होकर मैं तप रहा हूं चंद्रमा होकर चांदी दे रहा हूं मनुष्य होकर लीला कर रहा हूँ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 ऐसे ज्ञानी को अनंत ब्रह्मांड में लाकर मैंने का अनुभव होता है जैसे तुम्हारे भिन्न भिन्न अंग भिन्न भिन्न चेष्टा करने वाले आंख देखेगी कान नहीं देख सकते कान सुनते हैं तो नाक सुन नहीं सकता नाक सुगता है तो जीभ जीव नहीं सकती तो ये अलग अलग काम करते हैं सब सब तुम्हारे हैं, सब तुम ही हो ऐसे अलग अलग लोक लोकांतर में सत्ताओं में व्यवहारिक जगत में अलग अलग विषयों के अलग अलग निपुण लोक हैं, लेकिन वो सब मेरे ही अंग हैं। ऐसा ज्ञानी कौन बोलता है? जैसे तुम नदी को देखते हो निशंक होकर नदी को देखकर ऐसा थोड़े होता है कह रहे ये मेरे पीछे भागेगी पकड़ लेगी यह मेरे को खा जाएगी ऐसा कभी डर लगा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 आपका ज्ञान आपकी समझ आपका हृदय आपके साथ चलेगा रुपए, पैसे पति पत्नी परिवार बच्चे साथ में नहीं चलेंगे आपका अंदर का हृदय आपका साथ चलेगा कृपा तो करके अपने हृदय को दुर्बल नहीं होने दो अपने हृदय को मलिन नहीं होने दो जो।, जो साथ चलेगा वहीं बैठो फिर बाहर क्या बैठना तो क्या पक्षी बाप जी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 कोई दिन घी गुड़ मौजूदा न तो कोई दिन भूखा रहना कोई दिन गाड़ी कोई दिन वाड़ी कबो शमशान जगाना रे मस्त सदा दिल रहना मस्त सदा दिल रहना ऐसा नहीं मस्त सदा डोसा रहना <laughs> इडली में मस्त रहना इसमें मस्ती नहीं है मस्ती तुम्हारे दिल में है तुम्हारा दिल प्रसन्न है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 बात बात में जामे रंग जो होए कोका कोला संग वो फ्रिजी फ्रिज में इंतजार कर रही है फिर भी तुम्हारे हृदय में शांति सुख नहीं होगा बात बात मा जामे रंग जो होए तू अपने संग अपने साथ हो जा अपने साथ आप समझे पोता नहीं साथ रहो अपने साथ रहो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 बाहर की घटनाओं से उनको सच मान के बाहर के बहकाओ में आ जाता कामी को राम के रस का पता नहीं चल सकता लोभी को रुपयों से बढ़कर ईश्वर नहीं दिख सकता वो ईश्वर की पूजा करेगा वो भी तो रुपयों के लिए करो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 देखते देखते सपना हो रहा है आप सपने में पिक्चर में आप बैठे हैं एक आदमी आ रहा है हाथ में लड्डू की थाली लेकर दूसरे हाथ में रसगुल्ले और आपको इशारे देते थे आओ आओ आओ आओ तो आप सीट छोड़ के उसके पीछे लगेंगे कि खाली देखेंगे <laughs> बताओ है हाँ? देखेंगे ना मजा लेंगे देखने का दूसरा आदमी दिखा रहा है तलवार ले आया है लगाने को भागा आ रहा है पर्दे पर से तो आप सीट छोड़ के भागेंगे कि सीट पे बैठे-बैठे उसको भी देखेंगे, देखेंगे। तो उसमें मजा है ना तो हम वही तो बोल रहा हूं और हमारा कोई नया ज्ञान नहीं है कोई कठिन है क्या हम <laughs> वही तो बोलता हूं तो अपने सीट पे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 समय जासे प्रभु करता करू हूँ हू बध कोईने कई कहव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 मैंने यहाँ मारो छोकर आउटलू थी जाए ये चिंता है मारु जरा प्रमोशन पति जाए तो चिंता है ये सब झंझटबाजी में मत पड़ो कि चिंता नहीं करना चाहिए अच्छी जगह पे बैठो बस आज का सत्सं क्या है? एक, एक शब्द है अच्छी जगह पे बैठो अच्छी जगह कौन सी इंदौर है अच्छी जगह भोपाल होगा अहमदाबाद अच्छी जगह है आश्रम अच्छी जगह नहीं खराब जगह है जहा अच्छी जगह की एड्रेस मिलती है वो भी थोड़ी देर के लिए तो अच्छी जगह मान माननी अच्छी जगह का एड्रेस मिलता है आश्रम में जय राम जी की अच्छी जगह का एड्रेस मिलता है इसलिए ये अच्छी जगह है ओ oh, ओ oh, oh.